प्रश्नोत्तर रत्न मालिका श्री शंकराचार्य काहर निशम अनुचित्या संसारा सारदा का प्रेयसी विधेया करुणा दीने सज्जने मैत्री प्रश्न दिन रात सदैव चिंतन करने योग्य क्या है उत्तर संसार की भोग्य वस्तुओं का चिंतन करने के बजाय उसकी असारता का चिंतन करना चाहिए प्रश्न ग्रहण करने योग्य प्रिय वस्तु क्या है उत्तर दिन दुखियों पर करुणा और सज्जन महापुरुषों के साथ मित्रता कंठ गतरप्यशुभ कश्यत्मा न शक्य तेजे मूर्ख से संकित च विषाजि प्रश्न मरते समय तक भी किसके मन का जय संभव नहीं होता अर्थात किनका मन सन्मार्ग पर नहीं आता उत्तर मूर्ख संशयग्रस्त विषादी और कृदघ्न व्यक्तियों का मन मरते समय तक भी होश में नहीं आता कह साधु सद्वृत्त कम अधम्मा चक्षुत सद्वृत्तम के न जीतम जगदेत सत्यति प्रश्न साधु कौन है उत्तर जो सचरित्र है वही साधु है प्रश्न अधम किसे कहते हैं उत्तर दुराचारी व्यक्ति ही अधम व्यक्ति है प्रश्न इस जगत को किसने जीता है उत्तर सत्य और सहनशील पुरुष ने इस संसार को जीता है कस्मानी देवा कुरे दया प्रधानय कस्मादुद्वेग संसारण्यतः सुधीय प्रश्न देवता लोग भी किसे नमस्कार करते हैं उत्तर जिसके हृदय में दया की प्रधानता होती है उसे देवता लोग भी नमस्कार करते हैं प्रश्न बुद्धिमान विवेकी को किससे उद्वेग होता है उत्तर उसे संसार रूपी अरण्य से भय होता है कस्य प्राणीगण सत्य प्रिय भाषणों विनीत क्व स्थातव्य नैया पथे दृष्टा दृष्टलाभा प्रश्न समस्त प्राणी किसके वश में रहते हैं उत्तर जो सत्य और प्रिय बोलता है तथा विनयशील है उसके वश में समस्त प्राणी रहते हैं प्रश्न किस पथ पर रहना चाहिए उत्तर लोक और परलोक के लाभ से युक्त तथा धर्म के पथ पर रहना चाहिए को बधिरो बधिरोता न शुणोती को मोहको यह काले प्रिया वक्तुम न जानती प्रश्न अंधा कौन है उत्तर जो अनुचित कार्यों में व्यस्त रहता है प्रश्न बहरा कौन है उत्तर जो हितकर वचनों को नहीं सुनता है प्रश्न गुंगा कौन है उत्तर जो समय पर प्रिय बोलना नहीं जानता है दानम अनाकांचम मित्रम कोलंकारह शीलम मंडनम सत्यम प्रश्न दान क्या है उत्तर जो प्रत्युपकार की इच्छा से दिया गया हो प्रश्न मित्र कौन है उत्तर जो पाप करने से रोके वही मित्र है प्रश्न आभूषण क्या है उत्तर शील सरल निष्कपट स्वभाव ही आभूषण है प्रश्न वाणी वाणी का का भूषण भूषण क्या है? उत्तर सत्य ही का है। विलसीता चपलम दुर्जन युवत कुलशील निष्प्रकंपा के कली काले सज्जना प्रश्न बिजली के समान चंचल क्या है उत्तर दुष्ट व्यक्ति और और युवतियों की संगति प्रश्न कलयुग में भी कुल और शील से अचल कौन है उत्तर सज्जन व्यक्ति कलयुग में भी दृढ़ रहते हैं